कर्मयोग स्वामी विवेकानंद अनासक्ति ही पूर्ण आत्म त्याग है तुम चाहे विवाहित हो तुम्हारे दल के दल नौकर हो, बड़ा भारी राज्य हो पर यदि तुम इस तत्व को हृदय में रखकर कार्य करते हो कि यह संसार मेरे भोग के लिए नहीं है और इसे मेरी सहायता की कतई आवश्यकता नहीं है तो यह सब रहने पर भी तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा हो सकता है इसी साल तुम्हारे कई मित्रों को का निधन हो गया हो तो क्या भला संसार उनके फिर वापस आने के लिए रुका हुआ है क्या इसकी गति शिथिल हो गई है नहीं ऐसा नहीं हुआ यह तो जारी ही है अतः अपने मन से यह विचार निकाल दो कि तुम्हें इस संसार के लिए कुछ करना करना है संसार को तुम्हारी सहायता की तनिक भी आवश्यकता नहीं मनुष्य का यह सोचना निरी मूर्खता है कि वह संसार की सहायता के लिए पैदा हुआ है यह केवल अहंकार है निरीस्वार्थ परता है जो धर्म के आड़ में हमारे सामने आती है जब तुम्हारे मन में इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारी स्नायुओं और मांसपेशियों तक में यह शिक्षा भली भांति भिज जाएगी कि संसार तुम्हारे अथवा अन्य किसी के ऊपर निर्भर नहीं है तो कर्म से तुम्हें फिर किसी प्रकार की दुख रूपी प्रतिक्रिया न होगी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 तब फिर तुम्हारे लिए न तो कुछ अच्छा रह जाएगा न बुरा वह तो केवल स्वार्थ परता ही है जिसके कारण तुम्हें अच्छाई या बुराई दिख रही है यह समझना बहुत कठिन है परंतु धीरे धीरे समझ सकोगे कि संसार की कोई भी वस्तु तुम्हारे ऊपर तब तक अपना प्रभाव नहीं डाल सकती जब तक कि तुम स्वयं ही उसे अपना प्रभाव डालने दो मनुष्य की आत्मा के ऊपर किसी शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ सकता जब तक कि वह मनुष्य स्वयं अपने को गिराकर मूर्ख न बना ले तथा उस शक्ति के वश में न हो जाए अतएव अनाशक्ति के द्वारा तुम किसी भी प्रकार की शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हो और उसे अपने ऊपर प्रभाव डालने से रोक सकते हो यह कह देना बड़ा सरल है कि जब तक तुम किसी चीज को अपने ऊपर प्रभाव न डालने दो तब तक वह तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता परंतु जो सचमुच अपने ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ने देता तथा तो जगत के प्रभावों से जो न सुखी होता है न दुखी उसका लक्षण क्या है वह लक्षण यह है कि सुख अथवा तो दुख में उस मनुष्य का मन सदा एक सा रहता है सभी अवस्थाओं में उसकी मनोदशा समान रहती है भारतवर्ष में एक महापुरुष हो गए हैं इनका नाम व्यास था यह बहुत बड़े ऋषि थे और वेदांत सूत्र के प्रणेता के नाम से प्रसिद्ध हैं इनके पिता ने पूर्णत्व प्राप्त करने का बहुत यत्न किया था परंतु वे असफल रहे उनके पितामह तथा तो प्रपितामह ने भी पूर्णत्व प्राप्ति के लिए बहुत चेष्टा की थी किंतु वे भी सफल काम न हो सके थे स्वयं व्यासदेव भी पूर्ण रूप से सफल न हो सके परंतु उनके पुत्र सुखदेव जन्म से ही सिद्ध थे व्यासदेव अपने पुत्र को तत्व ज्ञान की शिक्षा देने लगे स्वयं तो यथाशक्ति शिक्षा देने के बाद उन्होंने सुखदेव को राजा जनक की राजसभा में भेज दिया जनक एक बहुत बड़े राजा थे और विदेह नाम से प्रसिद्ध थे विदेह का अर्थ है शरीर से पृथक यद्यपि वे राजा थे फिर भी उन्हें इस बात का तनिक भी भान न था कि वे एक शरीरधारी हैं उन्हें तो सदा यही ध्यान रहता था कि वे आत्मा हैं बालक सुख उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजे गए इधर राजा को यह मालूम था कि व्यास मुनि का पुत्र उनके पास तत्व की शिक्षा प्राप्त करने आ रहा है इसलिए उन्होंने पहले से ही कुछ प्रबंध कर रखा था जब बालक राजमहल के द्वार पर आया तो संतरियों ने उसकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया उन्होंने बस उसे बैठने के लिए एक, एक आसन भर दे दिया इस आसन पर वह बालक लगातार तीन दिन बैठा रहा न तो कोई उससे कुछ बोला और न किसी ने यही पूछा कि वह है और क्या चाहता है बाल इतने बड़े ऋषि के पुत्र थे उनके पिता का देश भर में सम्मान था और वे स्वयं भी प्रतिष्ठित थे परंतु फिर भी उन छुद्र संतरियों ने उन पर कोई ध्यान न दिया इसके बाद अचानक राजा के मंत्री तथा बड़े बड़े राज्य अधिकारी वहाँ पर आए और उन्होंने उनका अत्यंत सम्मान के साथ स्वागत किया वे उन्हें अंदर एक सुशोभित गृह में लिवा ले गए इत्रों से स्नान कराया सुंदर वस्त्र पहनाए और आठ दिन तक उन्हें सब प्रकार के विलास में रखा परंतु सुखदेव के प्रशांत चेहरे पर तनिक भी अंतर ना हुआ बालक सुख आज भी विलासों के बीच वैसे ही थे जैसे कि उस दिन जब वे महल के द्वार पर बैठे हुए थे इसके बाद उन्हें राजा के सम्मुख लाया गया राजा सिंहासन पर बैठे थे और वहां नाच गान तथा अन्य आमोद प्रमोद हो रहे थे राजा ने बालक सुक के हाथ में दूध से लबालब भरा हुआ एक प्याला दिया और उनसे कहा इसे लेकर इस दरबार की सात बार प्रदिक्षि कर आओ पर देखो एक बुंद भी दूध न गिरे बालक सुक ने दूध का प्याला ले लिया और संगीत की ध्वनि एवं अनेक सुंदरियों के बीच प्रदिकिणा करने को उठे राजा के आज्ञानुसार वे सात बार चक्कर लगा आए परंतु दूध की एक भी बुंद न गिरी बालक शुभ का अपने मन पर ऐसा संयम था कि बिना उनकी इच्छा के संसार की कोई भी वस्तु उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती थी प्रदक्षिणा कर चुकने के बाद जब वे दूध का प्याला लेकर राजा के सम्मुख उपस्थित हुए तो उन्होंने कहा वश जो कुछ तुम्हारे पिता ने तुम्हें सिखाया है तथा जो कुछ तुमने स्वयं सीखा है उससे अधिक मैं तुम्हें और कुछ नहीं सिखा सकता तुमने सत्य को जान लिया है जाओ अपने घर वापस जाओ यहाँ हमने देखा कि जिस मनुष्य ने अपने स्वयं के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लिया है उसके ऊपर संसार की कोई भी चीज अपना प्रभाव नहीं डाल सकती उसके लिए किसी प्रकार का बंधन शेष नहीं रह जाता उसका मन स्वतंत्र हो जाता है केवल ऐसा पुरुष ही संसार में रहने योग्य है बहुधा हम देखते हैं कि लोगों की संसार के संबंध में दो प्रकार की धारणाएँ होती है कुछ लोग निराशावादी होते हैं वे कहते हैं संसार कैसा भयानक है कैसा दुष्ट है दूसरे लोग आशावादी होते हैं और कहते हैं आह संसार कितना सुंदर है कितना अद्भुत है जिन लोगों ने अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं की है उनके लिए यह संसार या तो बुराइयों से भरा है या अधिक से अधिक, अधिक अच्छाइयों और बुराइयों का एक मिश्रण है परंतु यदि हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर ले तो यही संसार सुखमय हो जाता है फिर हमारे ऊपर किसी भी बात के अच्छे या बुरे भाव का असर न होगा हमें कहीं भी विश्रृंखलता दिखाई न देगी हमारे लिए सभी कुछ सामंजस्यपूर्ण हो जाएगा देखा जाता है जो लोग आरंभ में संसार को नरक कुंड समझते हैं वह ही यदि आत्मसंयम की साधना में सफल हो जाते हैं तो इस संसार को ही स्वर्ग समझने लगते हैं यदि हम सच्चे कर्मयोगी हैं और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अपने को शिक्षित करना चाहते हैं तो हम चाहे जिस अवस्था से प्रारंभ करें यह निश्चित है कि हमें अंत में पूर्ण आत्म का लाभ होगा और जो ही इस कल्पित अहम का नाश हो जाएगा तो ही वही संसार जो हमें पहले अमंगल से भरा प्रतीत होता था अब स्वर्ग स्वरूप और परमानंद से पूर्ण प्रतीत होने लगेगा यहां की हवा तक बदलकर मधुमय हो जाएगी और प्रत्येक व्यक्ति भला प्रतीत होने लगेगा यही है कर्मयोग की चरम गति और यही है उसकी पूर्णता या सिद्धि हमारे भिन्न भिन्न योग आपस में विरोधी नहीं हैं प्रत्येक अंत में हमें एक ही स्थान में ले जाता है और पूर्णत्व की प्राप्ति करा देता है पर हाँ प्रत्येक का ऋण अभ्यास आवश्यक है सारा रहस्य अभ्यास में ही है पहले श्रवण करो फिर मनन करो और फिर उसे अमल में लाओ यह बात प्रत्येक योग के संबंध में सत्य है पहले तुम इसके बारे में सुनो और समझो कि इसका मर्म क्या है यदि कुछ बातें आरंभ में स्पष्ट न हो तो निरंतर श्रवण और मनन से वे स्पष्ट हो जाती है सब बातों को एकदम समझ लेना बड़ा कठिन है फिर भी उनका स्पष्टीकरण आखिर तुम्हीं में तो है वास्तव में कभी किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे को नहीं सिखाया हम में से प्रत्येक को अपने आप को सिखाना होगा बाहर के गुरु तो केवल उद्दीपक कारण मात्र है जो हमारे अंतस्थ गुरु को सब विषयों का मर्म समझने के लिए उद्बोधित कर देते हैं तब बहुत सी बातें हमारी स्वयं ही विचार शक्ति से स्पष्ट हो जाती है और उनका अनुभव हम अपनी ही आत्मा में करने लगते हैं और यह अनुभूति ही हमारी प्रबल इच्छा शक्ति में परिणित हो जाती है पहले भाव और भी और फिर इच्छा शक्ति इस इच्छा शक्ति से कर्म करने की वह जबरदस्त शक्ति पैदा होती है जो हमारी प्रत्येक नस प्रत्येक शिरा और प्रत्येक पेशी में कार्य करती रहती है जब तक कि हमारा समस्त शरीर इस निष्काम कर्मयोग का एक यंत्र ही नहीं बन जाता और उसके फलस्वरूप हमें अपना वांछित वांछितपूर्ण आत्मत्याग एवं परम निस्वार्थता प्राप्त हो जाती है यह प्राप्ति किसी प्रकार के मतामत या विश्वास के ऊपर निर्भर नहीं है चाहे कोई ईसाई हो यहूदी हो अथवा जेंटाइल इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता प्रश्न तो यह है कि क्या तुम निस्वार्थ हो यदि तुम हो तो चाहे तुमने एक भी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन न किया हो चाहे तुम किसी भी गिरजा या मंदिर में न गए हो फिर भी तुम पूर्णता को प्राप्त हो जाओगे प्रत्येक योग इसमें समर्थ है कि वह बिना किसी दूसरे योग की सहायता के भी मनुष्य पूर्ण बना देते बना दे क्योंकि उन सब योगों का लक्ष्य एक ही है कर्मयोग ज्ञान योग तथा भक्ति योग सभी मुक्ति लाभ के लिए साक्षात और स्वतंत्र उपाय हो सकते हैं सांख्य योगों पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता केवल अज्ञ लोग ही कहते हैं कि कर्म और ज्ञान भिन्न भिन्न है ज्ञानी लोग नहीं ज्ञानी यह जानता है कि यद्यपि ऊपर से ये लोग एक दूसरे से विभिन्न प्रतीत होते हैं परंतु अंत में वे सब एक ही लक्ष्य पर ले जाते हैं और वह लक्ष्य है पूर्णता